हाथ का कंगन योसिको उजीदा मैं इसे कभी नहीं उतारूंगी इमी ने अपनी कलाई में सोने के कंगन को पहनते हुए कहा इमी की सबसे प्रिय मित्र लॉरी मेडिसन ने जाते समय उसे एक उपहार दिया था इमी और उसके परिवार को जिस जगह पर भेजा जा रहा था उसे इंटरन इंटरमेंट कैंप कहा जाता था सभी जापानी अमेरिकी को वहां जाना ही था वो सौ का साल था जब अमेरिका और जापान के बीच युद्ध छिड़ा था सात वर्षीय अपने दोस्तों अपने स्कूल और अपने घर को नहीं छोड़ना चाहती थी पर मां ने उसे बताया कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वे जापानी अमेरिकी थे मां की खातिर यमी ने अपना दुख व्यक्त नहीं किया लेकिन सिविल में पहले दिन जब इमी को पता चला कि उसका कंगन खो गया था तो रोना चाहती थी मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त को कैसे याद रखूंगी उसने खुद से पूछा योशिको वजीद दूसरे महायुद्ध के दौरान जापान अमेरिका के बीच लड़ाई के समय एक युवा लड़की की मार्मिक कहानी बयां करती है जाने का समय लगभग तय हो गया है उसकी माँ ने कहा इमी को पता था कि अब उन्हें जल्द ही अपना घर छोड़ना होगा उसने अपने कमरे में देखा वो घर के बाकी कमरों की तरह खाली ही था उसका कमरा एक आभूषण के खाली डिब्बे की तरह था जिसमें अब कोई उपहार नहीं बचा था अब वो बिल्कुल खाली था इमी ने अपनी आँखें बंद कर ली और याद करने की कोशिश की वो कमरा पहले कैसा दिखता था खिड़की पर फूली के डिजाइन वाले पर्दे थे हर जगह उसके बिखरे हुए कपड़े उसकी पसंदीदा गुड़िया और मेज पर बैठा टीडी बेयर था पूरा घर कैसा लगता था वो अपनी आंखें बंद करके करने के बाद यह भी याद कर सकी और दिमाग में उनकी तस्वीरें देख सकी इमी और उसका परिवार अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे वे घर छोड़ने को मजबूर थे क्योंकि वे जापानी अमेरिकी थे इसलिए सरकार उन्हें जेल शिविर में भेज रही थी उसके पीछे का कारण था अमेरिका और जापान के बीच का युद्ध उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था पर उन्हें दुश्मन की तरह माना जा रहा था एफ बी यानी अमेरिका खुफिया एजेंसी ने पापा को मोंटाना के एक कैदी युद्ध शिविर में सिर्फ इसलिए भेजा था क्योंकि उन्होंने एक जापानी कंपनी के लिए काम किया था यह बिल्कुल पागलपन है इमी ने सोचा वे लोग अमेरिका से प्यार करते थे लेकिन अमेरिका उन्हें वापस प्यार नहीं करता था अमेरिका उन पर भरोसा नहीं करना चाहता था घंटी बजते ही इमी दरवाजे की तरफ दौड़ी हो सकता है उसने सोचा शायद कोई सरकारी दूत वहाँ खड़ा हो अपनी बटन वाली वर्दी पहने शायद उन्हें बताया कि कोई गलती हुई थी पर अब अब उन लोगों को शिविर में जाने की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन जब इमी ने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई सरकारी दूत नहीं था उसकी सबसे अच्छी दोस्त लॉरी मेडिसन वहाँ थी वो उसके साथ दूसरी कक्षा में पढ़ती थी लॉरी इमी के साथ स्कूल जाने नहीं आई थी वो उसके साथ रोलर स्केटिंग करने भी नहीं आई थी वो उसे अपनी नई पोशाक दिखाने या उसके साथ दुकान में जाने के लिए भी नहीं आई थी लॉरी उसके लिए बाहर लेकर आई थी जैसे कि वो इमी की बर्थडे पार्टी के लिए आई हो लेकिन उसने अच्छी पार्टी ड्रेस नहीं पहनी थी लॉरी उतनी ही दुखी लग रही थी जितनी इमी यह लोग उसने इमी को उपार देते हुए कहा यह एक कंगन है इसे तुम अपने साथ शिविर में जरूर ले जाना लॉरी ने इमी की ब्रेसलेट यानी कंगन को हाथ में पहनने में मदद की वो एक पतली सोने की चेन थी जिस पर दिल के आकार का लॉकेट लटका हुआ था इमी ने कंगन को एक निगाह देखा और उसे पसंद आया मैं इस कंगन को कभी नहीं उतारूंगी इमी ने वादा किया नाते समय भी नहीं लॉरी ने इमी को अपने गले लगाया अच्छा ठीक है उसने कहा पर तुम जल्दी वापस आना मैं जल्दी वापस आऊंगी इमी ने कहा लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि क्या वे कभी वापस आएंगी। हो सकता है कि वो लॉरी को फिर कभी न देखे वो लॉरी को वापस जाते हुए जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी इसलिए उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया दरवाजे की घंटी दोबारा बजी इस बार उनके पड़ोसी श्रीमती शिमशन आई वो उन्हें उस सेंटर में ले जाने के लिए आई थी जहां सभी जापानी अमेरिकियों को रिपोर्ट करना था इमी जल्दी चलो अपनी सारी चीजें इकट्ठा करो उसकी बहन रिको ने कहा अब जाने का समय आ गया है ने सुनिश्चित सुनिश्चित किया, का कंगन उसकी कलाई पर सुरक्षित था फिर उसने अपना स्वेटर और कोट दोनों पहने ताकि उसे उन्हें ढोना न पड़े वो अपने साथ केवल हल्की फुल्की चीजें ही ले जा सकती थी क्योंकि उनके दोनों सूटकेश पहले से ही फर गए थे प्रत्येक परिवार को एक नंबर दिया गया था अभी मैं अपने दोनों सूटकेशो पर अपने नंबर तेरह का टैग लगाया माने घर में चारों ओर एक आखिरी नजर डाली वो एक कमरे से दूसरे कमरे में गई इमी भी उनके पीछे पीछे गई वो यह याद रखने की कोशिश कर रही थी कि जब वे फर्नीचर चित्रों और किताबों से भरे थे तब हर कमरा कैसा दिखता था वे आखिरी बार बगीचे को देखने के लिए बाहर गए अपा को बगीचे से बेहद प्यार था यदि पिता उस समय वहाँ होते तो वो माँ के लिए बगीचे में से सबसे सुंदर कार्नेशन का फूल तोड़कर लाते ये तुम्हारे लिए है माँ वो कहते और फिर माँ मुस्कुराते हुए उस फूल को अपने क्रिस्टल के बने फूलदान में रख देती लेकिन अब बगीचा बंजर और नंगा दिख रहा था पापा चले गए थे और मामा को बगीचे की देखभाल करने की फुर्सत नहीं थी इमी भी खुद को बगीचे की तरह अटेला महसूस कर रही थी जब वे सेंटर में पहुंचे तो इमी ने अपने दादा नानी दादी नानी माता पिता और अन्य बच्चों की तरह सैकड़ों जापानी अमेरिकियों को देखा हर परिवार ने नंबर टैग के साथ अपने अपने बंडल और सूटकेस पकड़ रखी थी कुछ लोग रो भी रहे थे पर ज्यादातर लोग चुप बस चुपचाप बैठे थे ईमी को पेट में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था क्या हर कोई उसकी तरह ही डरा हुआ था वो सोच रही थी उसने कंगन से लटके दिल के लॉकेट को छुआ और खुद को बहादुर महसूस करने की कोशिश की जब उसने सैनिकों को, को दरवाजे पर संगीनों और बंदूकों के साथ देखा तो उतना डर गई कि उसके घुटने कांपने लगे अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो क्या क्या वो गोली मार देंगे उसने अपनी बहन से पूछा लेकिन रिको ने सिर्फ अपना सर हिलाया मुझे नहीं पता उसने गंभीरता से कहा शायद जल्द सभी लोगों के बस में सवार होने का समय आ गया वे उन्हें तानफोरन रेस ट्रैक्स ले जा रहे थे जिसे सेना ने एक जेल सिविल में बदल दिया था क्योंकि बस सड़क से क्योंकि बस उस सड़क से गुजर रही थी जिसे इमी बहुत अच्छी तरह जानती थी इसलिए उसने खिड़की पर अपनी नजर रखी बस कांटो किरानी की दुकान के सामने से गुजरी उस दुकान से मां अक्सर सेम दही केक मसाले और मूली खरीदती थी दुकानों की खिड़कियां अभी भी बंद थी लेकिन तभी इमी ने दरवाजे पर लटका हुआ एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था हम देशभक्त अमेरिकी है मैं भी देशभक्त हूँ इमी ने सोचा हम सब हैं लेकिन शायद सेना को ऐसा लगता नहीं उनकी बस पानी की धार जैसी बहती चली गई और उसने बे ने अपनी बहन को देखा वो उसकी बगल में ही बैठी थी इमी देख सकती थी कि बहन अपने आंसू रोकने की अथक कोशिश कर रही थी मूर्ख सेना मूर्ख युद्ध और जल्द ही सोलह अपार्टमेंट नंबर चालीस में रखा गया पापा के दोस्त मिस्टर नोमा ने घर को ढूंढने में उनकी मदद की रेस ट्रैक्स के अंदर कोई घर नहीं था वो असल में कोई बैरक भी नहीं था वो एक लंबी इमारत थी जहाँ कभी घोड़े रहते थे और अस्तबल की प्रत्येक स्टॉल पर एक नंबर लिखा था ठीक है आपको यहाँ रहना है मिस्टर नोमा ने कहा जब वो एक स्टॉल नंबर चालीस पर आए यह तुम्हारा अपार्टमेंट है इमी और रिको ने अंदर झांक कर देखा बापरे यह तो बहुत गंदा है चाहे कोई भी उसे किसी भी नाम से बुलाए वो सिर्फ एक अंधेरा गंदा पत्थर का बना अस्तबल था जहाँ अभी भी घोड़ों की बतबू आ रही थी और गंदगी के ऊपर पड़ी लिनोलियम की चादर के ऊपर लकड़ी की छील कीले धूल और मरे कीड़े पड़े थे अस्तबल में सेना के मुड़ने वाले तीन पलंगों के अलावा और कुछ भी नहीं था मां ने उन्हें खुश करने की कोशिश की मैं श्रीमती सिमसन से पर्दे भेजने को कहूंगी। उन्होंने कहा सफाई के बाद यह बेहतर दिखेगा लेकिन इमी को पता था कि मां को भी उनके जैसा ही बुरा लग रहा था उस समय किसी का कुछ और करने का मन नहीं करा मिस्टर नोमा उनके लिए गद्दे लेने गए मैं जल्दी जाता हूँ नहीं तो कहीं गद्दे खत्म न हो जाए उन्होंने कहा वो वहां से जल्दी भाग निकले क्योंकि वो इमी की माँ को रोते हुए नहीं देखना चाहते थे पर माँ रोई नहीं वो एक झाड़ू उधार लेकर आई और उन्होंने धूल गंदगी की और कीड़े साफ किए। की। इमी और रेको ने सेना के पलंगों किएंगे अपना कंगन कहीं खो दिया है इमी ने अपने स्टॉल के हर कोने में और आसपास उसे ढूंढा माँ और रेको ने खुजने में उसकी मदद की पर बहुत कोशिश के बाद भी उसे कंगन नहीं मिला अंधेरा हो रहा था लेकिन मामा ने अपनी टॉर्च टॉर्च निकाली और वो कंगन को ढूंढने के लिए पीछे हटते हुए रेस ट्रैक पर वापस गई ट्रैक कीचड़ से भरा हुआ था एक दिन पहले ही बारिश हुई थी और उससे गड्ढे पानी से भर गए थे उन्होंने बहुत खोजा लेकिन इमी का कंगन कहीं नहीं मिला अब तक ग्रैंड स्टैंड पर सब लोगों के इकट्ठे हुए खाने का समय हो चुका था इमी और रिको माँ के साथ एक लंबी कतार में खड़ी हुई उनमें से प्रत्येक के हाथ में एक प्लेट और कांटा था लेकिन इमी खाने के बारे में नहीं बल्कि अपने कंगन के बारे में सोच रही थी उस नया चीज को खो चुकी थी जिससे वह जिससे वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को याद रखती इमी जोर से रोना चाहती थी अगले दिन जब इमी ने अपना सूटकेस खोला तो उसमें उसे अपना पसंदीदा लाल स्वेटर मिला उसे याद आया कि कैसे लॉरी और उसने स्कूल के पहले दिन अपने लाल लाल स्वेटर अपने लाल स्वेटर पहने थे उनके पास एक जैसे लंच बॉक्स भी थे और स्कूल की छुट्टी होने के बाद वे घर के पास के खाली प्लॉट में पतंग उड़ाने गए थे इमी अपनी लाल और पीले पतंगों को हवा में नाचते हुए देख सकती थी फिर अचानक इमी को यह एहसास हुआ आभास हुआ कि वो अपने मन में लॉरी को याद कर रही थी बिल्कुल उस तरह जैसे बर्कले में उस उसे अपने घर का हर कमरा याद था हो सकता है इमी ने सोचा लॉरी को याद करने के लिए शायद उसे कंगन की जरूरत न पड़े मिस्टर नोमा उनके सामान रखने के लिए कुछ सेल्फ लेकर आए उन्होंने जलायु लकड़ी के लिए से उनके लिए एक मेज और बेंच भी बनाई माँ ने पर जो पहली चीज रखी हुई पापा की फोटो लेकिन इमी को पता था कि पापा को याद करने के लिए उसे अब उनकी तस्वीर की जरूरत नहीं थी शायद मां के दिमाग में भी यही विचार आया तुम जानती हो इमी मां ने कहा तुम्हें लॉरी को याद करने के लिए उसके दिए कंगन की आवश्यकता नहीं है जैसे पापा को याद करने के लिए हमें उनके फोटो की जरूरत नहीं है हम उनकी मनपसंद चीजें और दोस्त छोड़कर यहाँ आए हैं उन चीजों को हमने अपने दिल में सजो कर रखा है चाहे हमें कहीं भी भेजा जाए उनकी याद हमारे दिलों में हमेशा तरोताजा रहेगी इमी को माँ की बात बिल्कुल सही लगी उन्हें जल्द ही यूटा रेगिस्तान के एक सिविर में भेजा जाएगा भेजा जाएगा लेकिन लॉरी को याद तभी भी उसके दिल में लॉरी की याद तभी भी उसके दिल में बरकरार रहेगी लॉरी हमेशा उसकी दोस्त रहेगी चाहे उसे कहीं भी भेजा जाए अब इमी को पक्का पता था कि वो अपने प्रिय मित्र लॉरी को कभी नहीं भूलेगी लेखक के दो सब उन्नीस में जापान के साथ युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद अमेरिका सरकार ने एक लाख बीस हजार पश्चिमी तट के जापान जापानी अमेरिकियों को उनके घरों से बेदखल किया और उन्हें कैद कर लिया इनमें से दो तिहाई अमेरिकी नागरिक थे नागरिक थे इन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया था कोई कानून नहीं तोड़ा था लेकिन बिना किसी सुनवाई के उन्हें पहले रेस ट्रैक में बंदी बनाया गया और फिर उन्हें देश के दूर दराज इलाकों में स्थित दस इंटरन इंटर्नमेंट शिविरों में भेज दिया गया उन्नीस में राष्ट्रपति गेरॉल्ड और कहा न केवल उन्हें कैद करना गलत था बल्कि जापानी मूल के अमेरिकी एकदम वफादार अमेरिकी थी उन्नीस में राष्ट्रपति जिमी कार्टर और यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस द्वारा स्थापित एक आयोग ने एक विस्तृत जांच के बाद निष्कर्ष निकाला कि जापानी अमेरिकियों के साथ घोर अन्याय घोर अन्याय किया गया था और इसके कारणों में जातिगत पूर्वाग्रह युद्ध उन्माद और उस समय के राजनीतिक नेतृत्व की पूरी विफलता थी छह साल बाद अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर नजरबंदी के अन्याय को स्वीकार किया उनसे माफी मांगी और जापानी मूल के उन अमेरिकियों का प्रतीकात्मक पुनर्स्थापन किया जिनके नागरिक अधिकारों का उन्होंने हलन किया अंत